श्री सद्गुरु देव भगवान की जय ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव जय गुरुदेवम जय गुरुदेव Jai Guru Devam, Jai Guru Devu Jai Guru Devam, Jai Guru Devu Om Asranu Sarana Saranu Jai Guru Devu Om Jai Guru Devam Jai Guru Devu Jai Guru Devam Jai Guru मोसे सठ पर करी है ही दाया मोरे जिए भरो सुद्रण नाहीं भक्ति न बिरति ना, ना, ना ज्ञान मन माही नहीं सत संग jo puja puja ga nahi drana charan kamal anuraga e ko bani karuna nidhan ki so priya jake gatini ki hoy hai so pal ajuma molo cham dekh badan pankaj bhav om jay guru devam jay guru devu jay guru devam jay guru om जै गुरु देवं जै गुरु देवु जै गुरु देवं जै गुरु देवु देव। ओम स्री सद्गुरु देव भगवान की जै आज हम बताएंगे मनुद यह मन क्या है और कैसे बस में हो और यदि हम इस मन को बस में कर ही लिए और कर के भजन कर ही लिया तो हमें मिलेगा क्या तो आज हम इसी विषय में बताने का प्रयास करेंगे मन यह मन सहजता से भजन में नहीं लगता है तूफानी हवा को रोकना और इस मन को रोक के भजन में लगाना बराबर है इसी को अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहे चंचलम् हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्덤 चंचलम् हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम् हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है प्रमथन स्वभाव वाला हठी तथा बलवान है इस मन को वश में करना मैं वायु के भांति अति दुष्कर मानता हूं तूफानी हवा को रोकना और इस मन को रोकना बराबर है इस पर भगवान श्री कृष्ण कहे असनसंयम हि महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यने च गृह्यते हे महाबाहो अर्जुन निसंदेह मन बड़ा चंचल है बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है किंतु यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में होता है अभ्यास जहां पे चित्त को लगाना है वहां पे लगाने के लिए बार-बार यत्न करने का नाम अभ्यास है वैराग्य देखी सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है भगवान श्री कृष्ण कहे कि यह मन बड़ी कठिनाई से बस में होता है किंतु इसे कठिन जानकर छोड़ मत दे बल्कि ना अभ्यास और वैराग्य के द्वारा लग अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन भली प्रकार बस में हो जाता है अब जहां अभ्यास की बात आती है तो लोग 4 महीना 6 महीना 8 महीना तो अभ्यास करते हैं और फिर कहने लगते हैं कि मन नहीं टिकता है मन नहीं लगता है और अभ्यास करने अभ्यास करना छोड़ देते हैं इस पे महर्षि पतंजलि कहे कि सातु दीर्घ काल न निरंतर सतकारसिबितो दण भूमि यह अभ्यास दीर्घ काल तक 4 महीना 6 महीना नहीं बल्कि दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा के साथ करते रहने पर दड़ होता है अब इसी को हम मानस से देखते हैं मानस में आया है जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भुवन सुहित परिवारा सब कर ममता ताग बटूरी मम पद मनही बांध बर डोरी अस सज्जन मम उर बस कैसे लोभी हृदय बसहि धन जैसे जननी मतलब माता जनक मतलब पिता बंधु सुत परिवार में जो हमारी आसक्ति है संसार में जो हमारी आसक्ति है जब हम इस आसक्ति का त्याग करके गुरु महाराज की बताई हुई साधना के अनुसार भजन करेंगे तभी हमारा मन बस में होगा मन इंद्रियों को निरो मन इंद्रियों के निरोध पर ही हमें भगवान मिलेंगे क्योंकि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई मन इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी देखते हैं सुनते हैं विचार करते हैं और जो कुछ भी कल्पना करते हैं वह सब का सब माया तक ही है इसी को भगवान श्री कृष्ण कहे अवक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योय मुच्यते तस्मा देवम विदितमयनम नानुसूचित महर्षि यह आत्मा अव्यक्त है अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है इसे इंद्रियों के द्वारा नहीं समझा जा सकता जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा तो है किंतु इसे समझा नहीं जा सकता यह आत्मा अचिंत्य है जब तक चित और चित की लहरें हैं तब तक यह आत्मा शाश्वत तो है किंतु हमारे दर्शन उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है इसलिए मन इंद्रियों का निरोध करो जिती पवन गो निरास कर मुनि ध्यान कबहुँ को पावहीं पवन मतलब होता है श्वास श्वास को जीतो श्वास जीतने का मतलब है कि जब हम श्वास प्र श्वास के आयोजन में लगते हैं श्वास आए तो ओम गई तो ओम जब इस तरह से हम श्वास प्र श्वास के आयोजन में लगते हैं तो महापुरुषों का कहना है कि जो हम श्वास लेते हैं हम उसमें खाली श्वास ही नहीं लेते हैं बल्कि वाह वायुमंडल के संकल्प जो रहते हैं भले बुरे हम उन्हें भी ग्रहण कर लेते हैं जिससे कि हमारा चित्त चलायमान हो जाता है और जो हम श्वास छोड़ते हैं वो खाली श्वास ही नहीं छोड़ते हैं हमारे अंदर जो भले बुरे संकल्प रहते हैं उन संकल्पों को श्वास में मिश्रित कर देते हैं तो हमें इस प्रकार से श्वासप्रश्वास का यजन करना है कि ना बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर आएं और ना अंदर के संकल्प उसमें ना अंदर कोई संकल्प उठने ही पाए यानी श्वास एकदम बांस की तरह खड़ी हो जाए यानी श्वास में खाली नाम छोड़े ओम आयतो ओम गयतो ओम इसके अलावा अन्य संकल्पना रहे यही श्वास का जीतना जिती पवन गो निरस कर इस तरह से श्वास प्र श्वास गयन कर करते हुए मन को जीतो मन इंद्रियों का निरोध करो तो जिती पवन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु को पाई हैं जब कहीं हमसे ये सब करते बन जाएगा इतना कर ही ले जाएंगे तब जा करके कहीं मुनि लोग ध्यान को प्राप्त होते हैं और इसी पे कहते हैं मन मत मरे जीवे न जीवे जीव ही मरण न होए सहज सनेही राम बिना भव पार न पावे क्यु कोई मन का मंथन करू मतलब श्वास प्र श्वास का इतना जाप करो कि मन मर जाए न जीवे मतलब फिर दोबारा विकारों में ना जाए जीव ही मरण न हो और जिन संत महात्माओं ने जीते जी ऐसा कर ही लिया तो जीव ही मरण न हो जिन संत महात्माओं ने जीते जी ऐसा कर ही लिया तो आवगमन के चक्कर में नहीं जाते हैं नहीं पड़ते हैं सहज स्नेही राम बिना भव पार न पावे कोई लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे अंदर राम जागृत हो अनुभव जागृत हो मन बस हो तभी जब प्रेरक प्रभु वरजे क्योंकि मन बस हो तभी जब प्रेरक प्रभु वरजे वास्तव में मन तभी बस में होता है जब प्रेरक के रूप में भगवान स्वयं खड़े हों साधक जब साधना में लगते हैं तो उनके सामने बहुत सारे तर्क उतर का जाते हैं जब मैं ही शुरू में आया तो साल 2 साल बढ़िया स्वरूप के साथ सेवा किया दिन भर नाम जपे स्वरूप के साथ सेवा करें 2 साल के बाद अचानक हमारे ही मन में आया कि नाम से सेवा करते हैं जब दिन भर नाम ही जपते हैं तो नाम के साथ ही सेवा करें और जल्दी रास्ता तय होगा और फिर हम नाम के साथ एक दिन सेवा कर लिए फिर दूसरे दिन सोचे कि नहीं नहीं स्वरूप में ज्यादा मन लगता है इसलिए स्वरूप के साथ सेवा करनी चाहिए फिर मन में आया कि नहीं नहीं नाम के साथ सेवा करें अब मन ने इतना ज्यादा तर्क-उतर कर लिया कि नाम जपें कि रूप जपें अब नाम जपते हैं तो रूप आता है रूप देखते है तो नाम, नाम नाम ही जप पाए न रूप ही जप पाए एकदम बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ क्या और इतना ज्यादा चित चंचल हो गए सेवा एकदम पहाड़ की तरह लगने लगी दो दिन बहुत ज्यादा परेशान तीसरे दिन शांतिकान में बैठ के सोच ही रहे थे कि यार पहले तो बड़ा अच्छा मन लगता था नाम को रूप के साथ सेवा करते इसलिए ना हो तो रूप ही के साथ सेवा करें तुरंत दाहिनी बांह फड़का इसका मतलब यह होता है कि भगवान कह रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो और ऐसे ही करने में लग जाओ तुम्हें सहयोग मिलेगा फिर भाई जब भगवान ही कह दिए अब तर्क की गुंजाइश ही खत्म फिर तुरंत अपना स्वरूप के साथ सेवा में लग गए जहां 2 घंटा सेवा किए चित स्थिर हुआ तहां जो हम आगे की साधना जो फिर शुरू हो गई तो गुरु महाराज कहते हैं यदि प्रेरक के रूप में भगवान स्वयं ना खड़े रहें तो साधक समझ ही नहीं सकता कि हमारा चित कब ब्रह्म में कार्य कर कर रहा है या माया में कार्य कर रहा है पर साधक समझ नहीं आएगा साधकों कि हमारा जो चित्त है ये ब्रह्म में कार्य कर रहा है या माया में कर रहा है इसीलिए कहते प्रेरक प्रभु बरजे मन बस होय तवहि जब प्रेरक प्रभु बरजे यदि प्रेरक रूप में भगवान नहीं है तो आप भजन नहीं कर सकते हैं वास्तव में भजन भगवान ही कराते हैं गुरु महाराज कहा करते हैं कि साधक को सदैव नाम रूप लीला धाम में ही लगे रहना चाहिए क्योंकि यदि मन को छुट्टी दोगे तो मन माया में जा गया और काम आगे फिर रख देगा इसलिए साधक कभी मन को छुट्टी देना ही नहीं चाहिए सदैव अहर्निश एकदम नाम रूप लीला धाम में ही कहीं ना कहीं लगे रहना चाहिए अब नाम को चार सीढ़ियों से जपा जाता है जैसे वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा जब साधक का मन नाम में ना लगे तो स्वरूप में लगा देना चाहिए गुरु महाराज के रूप में लगा देना चाहिए गुरु महाराज कैसे चल रहे हैं कैसे उठ रहे हैं कैसे बैठ रहे हैं गुरु महाराज हमसे क्या बातें कह रहे हैं? उससे स्वरूप बनता है जब उसमें भी मनना लगे तो लीला मतलब गुरु महाराज के आदेशों का जो भगवान हमारे अंदर से आदेश देते हैं अनुभव जागृति के पश्चात तो लीला मतलब होता है भगवान के आदेशों को याद करना बैठ गए नहीं मन लग रहा है तू बैठ गए तो, तो याद कर रहे हैं कि भाई जब हम शुरू में आए थे उस समय हमारे हमें क्या आदेश मिला फिर हम जब साधना शुरू की फिर क्या आदेश आए फिर क्या आए फिर अब क्या आदेश है सबको याद करना चाहिए अभी हमें किस तरह से भजन करने के लिए भगवान कहे हैं और कैसे में भजन करना किस किस से में बचना है ये सब का चिंतन करते करते रहना चाहिए याद करते रहना चाहिए इससे साधना करने में बड़ी मदद मिलती है इससे साधना बड़ी अच्छी से होती है मन लगता है कि भाई भगवान हमसे ऐसा ऐसा कहे तो क्यों ना हम लगे इस तरह से चिंतन करते रहना चाहिए धाम मतलब होता है लक्ष्य साधक को सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर ही रखनी चाहिए इच्छारा के मोक्ष की ताही से पहचान मतलब साधक को सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखना चाहिए कि भाई हम घर-द्वार क्यों छोड़े मां-बाप परिवार को रुलाकर क्यों यहां आए हैं क्या बढ़िया-बढ़िया मालपुआ खाने के लिए या बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए या सुख-सुविधाओं के लिए आश्रम कुटिया बनवाने के लिए नहीं हम यहां पे आए हैं वृत्तु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए इस तरह से जब हम अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखेंगे तभी हमसे भजन होगा तो इच्छा रखे मोक्ष की ताहि से से पहचान ठीक है हम अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखे हैं भजन कर रहे हैं सब कुछ ठीक है लेकिन भाई हम मन का निरोध क्यों करें हमें इससे मिलेगा क्या तो कहते हैं निर्मल मन जन सोमहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा भजन चिंतन करते-करते जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे प्राप्त कर सकता है कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरे कहे कबीर कबीर मान लीजिए किसी ने अथै परिश्रम करके मन का निरोध कर ही दिया मन को मार ही दिया तो से मिलेगा क्या तो कहते हैं मन मरा माया मिटी हंस आ बेपरवाह जाका गचूने चाहिए सोई सा हंस है मन के मरते ही माया मिट जाएगी क्योंकि माया जिस धरातल में टिकती है वह है मन जब मन ही नहीं रहा तो माया टिकेगी किसमें तो माया भी मिट जाएगी और माया के मिटते ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी जागा कछु नहीं चाहिए सोई साहस सा है साधक की सबसे बड़ी चाह एक रहती है साधक की जो सबसे बड़ी चाह है वह है भगवान की प्राप्ति जब साधक को भगवान की प्राप्ति हो ही गई तो संसार की जितनी चाह थी सब छोटी पड़ गई अब साधक चाह करे भी तो किसकी करे कदाचित दे दिए ऐसे महापुरुषों के अंदर किसी भी तरह कोई इच्छा आ ही गई तो जो इच्छा करी हो मनमाही हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नाही आदि शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान को है ध्यान है को है ज्ञान है को है पारकबानी कहे लिए तुम ज्ञानकूटत हो को है अंतरयामी तो आदि शंकराचार्य जी कहे कि मने ध्यान है मने ज्ञान है मन है पारकबानी मने लिए हम ज्ञान कुटत हैं मो मन में अंतरयामी कहने का मतलब यह मन भजन नहीं करना चाहता है यह तो रस्मलाईई रस उल्ला खाना चाहता है बढ़ यह बढ़िया मै के म मैंह के मोवाई लेना चाहेगा हवाईज झानों घूमना चाहेगा लेकि यह मन भजन नहीं करना चाहता इस मनों को भजन में भजन कराने के लिए ही हम ज्ञान सुनते हैं ध्यान सुनते हैं गुरमाज जो सत्स सुनते हैं और आश्रम के साहित्यों को अध्ययन करते हैं और कदाचित हम ज्ञान ध्यान सुन ही लिए गुरु महाराज के सत्संग सुन ही लिए उसके अनुसार हम आचरण कर ही लिए तो हमें मिलेगा क्या तो कहते हैं मोर मनमय अंतर्यामी जो अंतर्यामी भगवान है परमात्मा है हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी अंत में कहते हैं दुख हरे सुख को दे मन का कर दे अंत कहे कबीर कब मिलें ऐसे परम स्नेही संत साधक के लिए संसार में सिर्फ एक ही दुख है कई हनुमंत विपत प्रभु सोई जब तक सुमरण भजन न हुई भजन चिंतन करते-करते साधक के चित्त में जब कभी संस्कारों को उद्वेग आ जाता है संस्कार उरिल जब चल पड़ती है जिससे भजन छूट जाता है या कभी-कभी साधक भजन चिंतन करते-करते अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति में लग जाता है उस समय साधक के चित्त में बहुत ज्यादा संकल्पविकल भर जाते हैं चाह करके भी वो संकल्प से बाहर नहीं आ पाता है उस समय साधक को बहुत ज्यादा दुख पा जाता है बहुत ज्यादा कष्ट पा जाता है तो दुख को हर इस दुख का हरण कर ले सुख को दे साधक का संसार में सिर्फ एक ही सुख है भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत होय अनकुला भक्ति में भजन में असीम सुख असीम शांति है तो जब अभ्यास करते-करते साधक का भजन होने लगता है ध्यान जमने लगता है उस समय साधक को असीम सुख असीम शांति मिलती है तो भक्ति दात उन वंश को मूला मिले जो संत होय अनकुला तो जब तुम क्या कह रहे थे कि दुख हरे सुख को दे दुख हरण कर ले और ये सुख को दे दे जो भजन नाम से होने लगे और हमारा ध्यान लगने लगे जिस ध्यान लगने में जो सुख मिलता है साधक को उस सुख के सामने कोई कल्पना नहीं कुछ भी नहीं है ये उस साधक के लिए असीम सुख असीम शांति रहती है तो दुख हरे सुख को दे मन का कर दे भजन चिंतन करते-करते एक ऐसी अवस्था आती है जहां मन का अंत हो जाता है यानी भजन चिंतन करते-करते जहां साधक का मन का अंत हुआ मन मिटा तहां साधक को भगवान की प्राप्ति हो गई यानी साधक सदा सदा के लिए असीम सुख असीम शांति में प्रतिष्ठित हो जाता है तो दुख हरे सुख को दे मन का कर दे कह कबीर कब कभ मिले हैं ऐसे परम से नहीं संत लेकिन यह तभी संभव है जब हमें संत सद्गुरु मिल गए हों मिलने का मतलब है दे से जागृत हो गए हों तो कहने का मतलब भाई पूरी की पूरी साधना के पीछे सतगुरु का होना आवश्यक है बिना सतगुरु के संरक्षण के आप साधना नहीं कर सकते यदि आपके पास सतगुरु नहीं है तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे अब इसी को हम आपको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझाने सम्झा, की कोशिश करेंगे एक बहुत अच्छा नगर था बहुत समृद्ध नगर था वहां पर प्रतिदिन बाजार लगा करती थी वहां पर एक सेठ जी थे वो भी उसी नगर में रहते थे उनका काम था कि जब बजार उड़ जाए तो रात को 8 बजे जाएं तो बहुत लोगों का माल नहीं बिकता था तो वो सारे माल को आधे दाम में खरीद ले और फिर क्या करें कि उस सारे माल को दूसरे दिन बाहर के शहरों में बेच दें पूरे के पूरे दाम में उनका व्यापार बहुत चल निकला जिसके चलते देश के हर प्रांत में उनका शोरूम हो गया दुकानें हो गईं यहां तक कि कई फैक्ट्रियां हो गईं विदेशों तक उनका व्यापार बढ़ गया हर दिन की तरह सेठ जी जाहीर रहते बाजार के आखिरी समय में 8 बजे हर दिन जाते ही थे और हर दिन की तरह प्रतिदिन जा रहे थे एक दिन वो क्या देखते हैं कि एक आदमी एक बक्सा लेकर के बैठा हुआ है सेठ जी उसके पास गए और कहे भाई तुम्हारे पास तो कोई सामान भी नहीं है तुम बेच क्या रहे हो तो कहा कि सेठ जी पूछा तो सबने लेकिन लिया किसी ने नहीं बोले भाई ऐसा क्या बेच रहे हो बोले कि मैं भूत बेच रहा हूं और उसका काम है कि कोई भी कोई कितना से कितना कठिन काम बताए वो 2 मिनट में कर देता है लेकिन उसमें एक ही खराबी है कि अगर आप उसको काम नहीं बताएंगे तो खा जाएगा तो सेठ जी सोचे यार कितना काम करेगा ज्यादा काम करेगा तो 100 लोगों को बैठा देंगे और ज्यादा काम करेगा तो 500 लोगों को बैठा देंगे और ज्यादा काम करेगा हजारों लोगों को बैठा देंगे इससे ज्यादा थोड़ा काम करेगा मन में सोचे बेचारे सेठ जी और कहे कि भाई पूछे कि कितने का है बोले ₹500 का बोले तुरंत ₹500 निकाले और दे शेर जी लेकर के चले आए घर पहुंचे बक्सा को खोले भूत जी निकाल आए खड़े हो गए कहे शेर जी काम बताओ नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा तो कहे कि भाई जा इलाहाबाद का इलाहाबाद के शोरूम का हिसाब लेके आओ गया और 2 मिनट में हिसाब लेके चला आया और कहा शेर जी लो हिसाब काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा बोल लखनऊ चलो जाओ वहां के शोरूम का हिसाब लेके आओ गया 2 मिनट में गया हिसाब लेके आया कहा सेठ काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा बंबई भेजे वहां भी चला गया 2 मिनट में बस हाजिर तब सोचे कि सूरत की जो फैक्ट्री बंद है उसको चालू कर दो तो गया चालू किया 2 मिनट में हाजिर का काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा अब सेठ परेशान करे तू करे क्या अब जहां सेठ सोना बेच आया था पीछे से पहुंच जाए सेठ काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा अब सोने को भी नहीं पड़ा रात भर सोने को नहीं मिला 2 दिन में तो सेठ का सारा काम खत्म हो गया अब सेठ जी एकदम बेसाहा था भागने लगे जंगल की तरफ अब क्या होगा क्या करें क्या करें अब भागते भागते भागते भागते वो एक महात्मा कुटिया में पहुंच गए गया साष्टांग चर्नमेंट नमन वत किया कहा महाराज मैंने 5 रुपए में बहुत बड़ी आफत खरीद ली है आप बोलूं ₹1000 ले लो हमारी आफत छुड़ा दो बोले अरे ऐसा कौन सी आफत खरीद लिए भैया तुमने तो उन्होंने बताया कि एक आदमी भूत बेच रहा था भूत खरीद लिया उसका काम है कोई भी काम बताओ 2 मिनट में कर देता नहीं बताओ उत कर वो बताने वाले को काम खा जाता है बोले बस इतनी सी बात है बोले हां इतनी सी बात बोले कहां है भूत बोले बस आते ही होगा इतने बूजी हाजिर कहे सेठ काम बताओ कहे भाई आवाज से हम काम नहीं बताएंगे ये महात्मा जी आपको काम बताएंगे तो कहा कि महात्मा जी काम बताओ नहीं तो मैं आपको सेठ जी को दोनों को खा जाऊंगा तो महात्मा जी कहे अच्छा एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत बांस हो उसे ले आओ गया 2 मिनट में लेके हाजिर फिर कहे महात्मा जी के अच्छा इसे आंगन में गाड़ दो गाड़ दिया फिर बोला काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा बुरे चेस में चढ़ जाओ तो चढ़ गया फिर बोला उतर जा उतर गया चढ़ जा बोला चढ़ गया फिर उतर जा उतर बोला कहना ना पड़े चढ़ो उतर दो दिन बस चढ़े जब कोई काम पड़े तो कहे जी तो हाजिर बोले पानी भरो रोटी बनाओ और इस सब कारा काम करके बोले अब बस कहना ना पड़े चढ़ो उतरो उ चढ़ने उतरने लगे धीरे-धीरे करके कुछ दिनों में वह भूत शिथिल हो गया और एक दिन गिरा और मर गया इस छोटे के दृष्टांत इस छोटे से दृष्टांत के माध्यम से महात्मा ने पूरी की पूरी साधना बता दी यह मन ही भूत है यह संसार में सदैव भागता रहता है भागता रहता है जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाते हैं उनकी सेवा करते हैं तो उनकी सेवा से हमारे अंदर स्वांस जागृत हो जाता है स्वांस का भजन जो है जागृत हो जाता है फिर साधक शांत एकांत में बैठ करके स्वास आए तो ओम गई तो ओम आए तो ओम इस तरह से वो जाप करने लगता है आवश्यकता अनुसार जब कहीं कोई काम पड़ा तो वो अपना उठे भजन से और झाड़ू मार दिए सेवा कर दिए बर्तन मान दिए रोटी बना दिए और फिर जा करके अपने भजन में लग गए इस तरह से जब साधक भजन चिंतन करता है तो धीरे-धीरे करके यह जो मन है शीतल हो जाता है अस्थिरिल होने के बाद एक दिन मर जाता है और कहने की जरूरत नहीं है मन मरा माया मिटी हंस अब बेपरवाह जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा है तो भाई हमने आप लोगों को बताया मन तो जब हम सद्गुरु के पास जाएंगे उनकी सेवा करेंगे तो हमारे अंदर भजन की जागृति हो जाएगी अनुभव की जागृति हो जाएगी और जब वही गुरु महाराज अंदर बाहर से आदेश देने लगे और उस आदेश को समझ करके जब हम भली प्रकार से भजन चिंतन करेंगे तभी हमारा मन बस में होगा और मन का निरोध होगा और मन के निरोध होने के साथ हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय